आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो। एक जानी पहचानी सी स्थिति के बारे में सोचते हैं जीवन में न, सब कुछ अपनी पटरी पर चल रहा होता है हाँ। नौकरी ठीक है आप अपने शहर में सेटल हो चुके हैं भविष्य की कुछ योजनाएं भी हैं मतलब जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है बिल्कुल। और तभी घर से फोन आता है कुछ देर हाल पूछने के बाद वो एक सवाल आता है जो हमेशा आता है सब ठीक है न हाँ� या नौकरी में सब सही चल रहा है एकदम और मन में एक एक हल्की सी झुंझलाहट या उलझन होती है कि जब सब कुछ साफ़ साफ़ अच्छा दिख रहा है तो ये सवाल क्यों ऐसा लगता है जैसे उन्हें हम पे भरोसा ही नहीं है हाँ। और उस एक पल में सारी समझदारी वो धरी की धरी रह जाती है हाँ। हम इसे जनरेशन कैप कहकर टालने की कोशिश करते हैं या सोचते है की वो बस बेवजह चिंता करते हैं बिल्कुल लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है वो इस पूरी स्थिति को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने का मौका देता है अच्छा ये सिर्फ पीढ़ी का अंतर नहीं है बल्कि ये दो अलग अलग क्या कहते हैं और आज हम इसी पहली को सुलझाने की कोशिश करेंगे भारतीय माता पिता की इस चिंता की भाषा को डी कोड कैसे किया जाए हमारे स्रोत के आधार पर हम ये पता लगाएंगे की ये चिंता असल में है क्या इसकी जड़े कहाँ तक गहरे है और कैसे जिसे हम अपनी आजादी पर हमला समझते हैं, वो असल में प्यार का ही एक घुमावदार इजहार हो सकता है सही बात है। सच कहूं तो जब मैंने ये स्रोत पढ़ना शुरू किया तो मैं थोड़ी शंका में थी मुझे लगा कि ये शायद माता पिता के व्यवहार को सही ठहराने की एक और कोशिश होगी अच्छा पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी मेरा नजरिया वो पूरी तरह बदल गया और ये बदलाव इसलिए आता है क्यूँकी स्रोत एक बहुत ही बुनियादी फर्क को सामने रखता है क्या वो कहता है की हमारी पीढ़ी यानी युवा पीढ़ी जीवन को एक चेकलिस्ट की तरह देखती है चेकलिस्ट। लिस्ट हाँ स्कूल हो गया टिक कॉलेज हो गया टिक नौकरी मिल गई टिक हर पढ़ाव पार करने पर हमें एक तरह की निश्चितता और राहत महसूस होती है कि चलो ये भी हो गया। सही है। लेकिन हमारे माता पिता की पीढ़ी ने जीवन को अनिश्चितता के महासागर में जिया है उनकी दुनिया चेकलिस्ट पर नहीं बल्कि एडजस्टमेंट और समायोजन के सहारे चलती थी जहाँ कुछ भी स्थायी नहीं था तो चलिए इसी पहले बिंदु ऐसी शुरू करते हैं क्योंकि मुझे लगता है है है है कि कि सारी यहीं यहीं से से खुलने शुरू होती है। हाँ, यहीं से। स्रोत का जो सबसे दिलचस्प तर्क है, वो ये है कि माता पिता की चिंता हमारी काबिलियत पर शक से नहीं नहीं बल्कि उनकी अपनी यादों से पैदा होती है जब वे हमारी तरफ देखते हैं तो वो सिर्फ हमारे आज की स्थिर नौकरी या अच्छी तनख्वाह को नहीं देख रहे होते नहीं वो आगे कभी देख रहे होते हैं। हाँ वे चुपचाप आने वाले कल की उन अनगिनत अनिश्चितताओं का भी अंदाजा लगा रहे होते हैं जिनसे वे खुद गुजर चुके हैं इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं उनकी यादों का पिटारा किस तरह के अनुभवों से भरा है हम्म। उन्होंने वो दौर देखा है जहाँ एक छोटी सी राजनीति या आर्थिक घटना से रातों रात हालात बदल जाते थे हाँ उन्होंने अपनी आँखों के सामने बड़ी बड़ी कंपनियों को बंद होते देखा है स्थायी समझे जाने वाली नौकरियों को जाते देखा है और सेहत को अचानक बिगड़ते देखा है उनकी दुनिया में सुरक्षा एक कमाई जाने वाली चीज थी कोई गारंटी नहीं अच्छा इसलिए जब वे हमारी सुरक्षित नौकरी को देखते हैं तो उनका अनुभवी मन कहता है ये कितनी स्थायी है लेकिन क्या ये नजरिया आज की पीढ़ी पर एक तरह का मतलब भावनात्मक बोझ नहीं डालता कि हमें सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पिछली पीढ़ी के डरों की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है हाँ, ये सवाल तो आता है है मन में। हमें ऐसा महसूस कराया जाता है कि हमारी सफलता बहुत नाजुक है और किसी भी पल टूट सकती है ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और स्रोत ये नहीं कहता कि आप उनके डर को ओढ़ लें तो खेर जबकि असल में वो एक इमोशन है और ये भावना दो अलग अलग दृष्टिकोणों के टकराव से पैदा होती है जहाँ हम अपनी जिंदगी में आराम या कम्फर्ट देखते हैं एक अच्छी नौकरी एक आरामदायक घर हाँ बिल्कुल वहीं उनकी अनुभवी आंखें जिम्मेदारी देखती हैं। उनके लिए ये आराम एक इनाम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे हर हाल में सहेज कर रखना है क्योंकि उन्होंने इसे बहुत आसानी से हाथ से जाते हुए देखा है और ये जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हाँ। है है नही बिल्कुल नहीं यहीं पर आकर बात और भी जटिल हो जाती है और मतलब दिलचस्प हो जाती है स्रोत इस बात पर जोर देता है कि भारतीय परिवारों में सफलता कभी भी व्यक्तिगत नहीं होती थी कभी नहीं। वो हमेशा साझा होती थी एक सामूहिक उपलब्धि बिल्कुल स्रोत में एक बहुत ही दमदार लाइन है जो इस पूरी बात का सार है क्या एक व्यक्ति की स्थिरता का मतलब था की हर कोई बेहतर नींद सोता था वाह एक लाइन में पूरे सामाजिक आर्थिक ताने बाने की कहानी छिपी है सोचिए एक संयुक्त परिवार है जहां चाचा, ताऊ तो मतलब मतलब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकल जाएगा किसी की बीमारी में मदद हो जाएगी बेटियों की शादी की चिंता कम हो जाएगी मतलब वो एक व्यक्ति पूरे परिवार का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बन जाता था एकदम बिल्कुल ये तो ऐसी आदत है ऐसा संस्कार है जो उन्हें कभी नहीं नहीं। छोड़ सकता। बिल्कुल नहीं। तो जब वे आज हमारे भविष्य के बारे में चिंता जताते हैं तो वे सिर्फ हमारे बारे में नहीं सोच रहे होते नहीं, वो पूरे परिवार के बारे में सोच रहे होते हैं वे उस पूरी भावनात्मक सुरक्षा की कड़ी को देख रहे होते हैं जिससे पूरा परिवार जुड़ा हुआ है हमें अपनी स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस बहुत प्यारी है और वो सही भी है हम अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं हाँ. लेकिन वे इसे निरंतरता या कॉन्टिन्यूटी के नजरिए से देखते हैं हाँ. की परिवार की स्थिरता और सुरक्षा की ये जो परंपरा है वो बनी रहनी चाहिए और यहीं पर वो क्लासिक द्वंद्व पैदा होता है जिसका जिक्र श्रोत में है स्वतंत्रता बनाम निरंतरता। हाँ हमारी पीढ़ी व्यक्तिगत सफलता और आजादी को सबसे ऊपर रखती है। और उनकी पीढ़ी ने सामूहिक सुरक्षा और निरंतरता में जीवन जिया है तो उनकी चिंता का दायरा हमसे कहीं बड़ा है सही बात है वो सिर्फ ये नहीं सोचते की मेरा बेटा या बेटी ठीक रहे वो ये सोचते हैं की हमारा पूरा परिवार भावनात्मक रूप से स्थिर रहे अच्छा उनके आपका करियर सिर्फ आपका नहीं है ये पूरे परिवार की भावनात्मक पूंजी का हिस्सा है ये समझना तो ठीक है कि उनकी चिंता कहाँ से आ रही है पर पर उस एक पल में जब फोन पर ये सवाल आता है, तब क्या करें क्योंकि उस वक्त ये सब विश्लेषण और मनोविज्ञान याद नहीं रहता उस वक्त तो बस झुंझलाहट होती, हाँ, होती है क्या स्रोत इस खाई को पाटने का कोई व्यवहारिक तरीका बताता है और यही स्रोत की सबसे खूबसूरत बात है अच्छा? वो सिर्फ समस्या का विश्लेषण करके नहीं छोड़ता बल्कि एक बहुत ही मानवीय और असरदार समाधान भी देता है। वो कहता है कि हमें उनके संदेश का शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे इरादे का अनुवाद करने की जरूरत है अनुवाद हाँ यह समझना जरूरी है कि जब वे चिंता जताते हैं तो वे नहीं कह रहे होते कि तुम जीवन नहीं संभाल सकते तो वो क्या कह रहे होते हैं? वे असल में ये कह रहे होते हैं कि मैंने जीवन को अप्रत्याशित रूप से बदलते देखा है और मैं बस ये चाहता हूं कि तुम हर स्थिति के लिए तैयार रहो हम्म और ये बात डर से नहीं बल्कि गहरे प्यार और परवाह से निकलती है जब मैंने स्रोत में ये समाधान पढ़ा कि बस एक फोन कॉल या एक शांत जवाब से सब ठीक हो जाएगा तो सच कहूँ मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा सरलीकरण है अच्छा क्या ये सच में इतना आसान है क्या सिर्फ ये कह देना कि हाँ सब ठीक है काफी है नहीं ये सिर्फ सब ठीक है कहने के बारे में नहीं है ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है जैसे स्रोत कुछ बहुत ही व्यवहारिक सुझाव देता है जैसे एक साधारण सा फोन कॉल लेकिन बिना किसी के पूछे उनके सवालों का एक शांत धैर्यपूर्ण जवाब कभी कभी उन्हें बस इतना ही सुनना होता है कि हाँ मैं ठीक हूँ काम में सब सही चल रहा है और सबसे जरूरी लाइन और अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो मैं सबसे पहले आपसे ही बात करूंगा करूँगी तो ये एक तरह का इमोशनल एस है हाँ आप थोड़ा थोड़ा भरोसा और जानकारी नियमित रूप से निवेश कर रहे हैं ताकि बाद में बड़ी झुंझुलाट का सामना न करना पड़े आप इसे बिल्कुल सही समझे यह एक भावनात्मक निवेशी है उस एक वाक्य के मनोविज्ञान पर गौर करना जरूरी है कौन सा और अगर कुछ बदलेगा तो मैं आपसे बात करूंगा करूंगी ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है ये उन्हें भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना है सही बात है आप उन्हें ये भरोसा दे रहे हैं कि वे आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और आप किसी भी मुश्किल में उन्हें अलग नहीं करेंगे ये उन्हें आपके जीवन आरोप कंट्रोल नहीं देता नहीं बल्कि उन्हें आपके साथ जुड़ाव का एहसास कराता है बिल्कुल उनकी चिंता का ईंधन अनिश्चितता है और संवाद वो उस ईंधन की सप्लाई लाइन को काट देता है और श्रोत की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब चिंता का सामना खुलेपन से होता है तो वो धीरे धीरे शांति में बदल जाती है हम्म ये एक जादू की तरह काम करता है जब हम उनकी चिंता को एक हमले की तरह देखने के बजाय एक सवाल की तरह देखते हैं जिसका जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है तो उनकी चिंता की ऊर्जा कम होने लगती है हम अक्सर उनके सवालों से बचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारी आजादी में दखल है सही लेकिन स्रोत कहता है कि बचकर हम असल में उनकी चिंता को और बढ़ा रहे हैं क्योंकि जब आप जानकारी नहीं देते तो वो वो खाली जगह को अपनी सबसे बुरी आशंकाओं से भर लेते हैं विर तथ्य नहीं जानना चाहते वे ये महसूस करना चाहते हैं कि आप सुरक्षित हैं और वे आपके साथ हैं ये एक भावनात्मक जरूरत को पूरा करने जैसा है और जब यह जरूरत पूरी होती है तो चिंता अपने आप शांत हो जाती है तो इसका मतलब क्या है क्या हमें उनकी हर बात मान लेनी चाहिए या उनके डर को अपने ऊपर ओढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये भी तो ठीक नहीं है बिल्कुल नहीं स्रोत साफ करता है कि हमें उनकी चिंता को ढोने की जरूरत नहीं है लेकिन हम उनकी नीयत को समझ सकते हैं और उसका सम्मान कर सकते हैं मतलब लड़ना नहीं है नहीं हमें उनकी चिंता से लड़ना नहीं है बल्कि उसका अनुवाद करना है इसे इस तरह देखना है जैसे ये देखभाल या परवाही है जिसने बस सवालों की भाषा में बोलना सीख लिया है। शायद उनके समय में परवाह जताने का यही सबसे सीधा और प्रभावी तरीका रहा हो तो असल में हमें एक ट्रांसलेटर बनना है एकदम सही बिल्कुल जब वो पूछते हैं नौकरी ठीक चल रही है तो उसका अनुवाद है क्या तुम आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर रहे हो हाँ बिल्कुल जब वो कहते हैं पैसे बचा रहे हो या नहीं तो उसका अनुवाद है क्या तुम्हारे पास भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए कोई सहारा है कोई क्वेश्चन है हाँ. हम सवाल पर प्रतिक्रिया देते हैं जबकि हमें उस सवाल के पीछे छिपी भावना पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए एकदम सही और जब हम ये अनुवाद करना सीख जाते हैं तो स्रोत के अनुसार कुछ बहुत ही सुन्दर बदलाव आते हैं जैसे पहला उनकी चिंता धीरे धीरे नरम पड़ जाती है क्योंकि उन्हें भरोसा होने लगता है कि आप जिम्मेदार है, है।, दूसरा? दूसरा, है बचाव की जगह समझदारी और जुड़ाव ने ले ली है और सबसे बड़ी बात घर का माहौल और फोन पर होने वाली बातचीत वो हल्की महसूस होती है हाँ वो जो एक अन कहा तनाव रहता था वो कम हो जाता है क्योंकि दोनों पीढ़िया एक दूसरे की भाषा को एक दूसरे के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने लगती हैं और स्रोत इस बात को बहुत खूबसूरती से समाप्त करता है प्यार में लिपटी थोड़ी सी चिंता फिर भी प्यारी है हमें बस उस लिपटी हुई परत को धीरे से खोलकर अंदर के प्यार को पहचानना है तो आज की इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आए वो ये है कि हमारे माता पिता की चिंता अक्सर उनकी यादों और अनुभवों का प्रतिबिंब होती है हाँ। ना कि हमारी काबिलियत पर शक। भारतीय परिवारों में सफलता और स्थिरता एक एहसास रहा है इसलिए उनकी चिंता का दायरा भी व्यक्तिगत से बढ़कर सामूहिक होता है बिल्कुल और सबसे जरूरी बात इस चिंता से लड़ने के बजाय अगर हम धैर्य और खुले से संवाद करें तो इसे शांति में बदला जा सकता है ये सिर्फ उनकी भाषा को समझने के बारे में है ताकि हम अपनी बात उन्हें उनकी भाषा में समझा सकें। ये एक टू वे स्ट्रीट है हाँ एक दो तरफा संवाद है बिल्कुल ये उन रोजमर्रा की बातचीत को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है जो कभी कभी बोझिल लगती थी सही बात है अब वो एक अवसर की तरह लग सकती हैं रिश्ते को और गहरा करने का अवसर और ये चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी उठाती है जिस पर श्रोताओं को विचार करना चाहिए क्या सवाल आज हम अपने माता पिता की चिंता की भाषा का अनुवाद करना सीख रहे हैं लेकिन क्या भविष्य में हमारी अपनी देखभाल की भाषा को भी हमारे बच्चों के लिए अनुवाद की जरुरत पड़ेगी ये एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल है हमारा मतलब क्या है इससे सोचिए हम आजादी मानसिक स्वास्थ्य वर्कलाइफ बैलेंस पैशन को फॉलो करने जैसी चीजों को बहुत महत्व देते हैं है ना हाँ बिल्कुल ये हमारी भाषा है हमारी प्राथमिकताएं हैं है। क्या हो सकता है कि कल की पीढ़ी के लिए ये बातें उतनी ही स्वाभाविक और पुरानी हो जितनी आज हमारे लिए एक स्थिर नौकरी की धारणा है हो सकता है क्या पता वो किसी ऐसी चीज को महत्व दें जिसके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते जैसे डिजिटल डिटॉक्स या यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जीवन अच्छा और क्या तब हमारी परवाह जताने का तरीका जैसे क्या तुम अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, उन्हें एक अलग तरह की चिंता या दखल अंदाजी की तरह महसूस होगा मतलब हमारी आज की निश्चितता क्या कल की पीढ़ी के लिए एक अलग तरह की भाषा बन जाएगी जिसे समझने की जरूरत होगी हाँ बिल्कुल इस पर सोचना जरूरी है आप सुन रहे थे